एक थी गाये कौरी उसका बच्छडा था लालू लालू को घर छोड़ कर गौरी रोस पहाड के जंगल में जाती थी घास चरने जंगल में एक बाघ था वह पत्थर बाघ जानवरों को मारकर खाता था एक दिन खास चढ़ती चढ़ती गौरी जंगल में दूर निकल गई उ भरी है घास पानी भी ठंडा मीठा छाया भी है घनी पेड़ मैं तो रोज हरी भरी घास खाऊंगी हरी भरी घास भागधार रहा है ओ गरु देवी मेरी रक्षा करना रक्षा करना कैसे मोदी ताजी गाय है जंगल के हिरण गीदड़ खरगोश तो बहुत खाए पर गाय बहुत दिन बाद मिली है आई आज मैं तुझे खाऊंगा मुझे मुझे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बाघ भैया जो तू मुझे खाओगी बिगाड़ा बिगाड़ा तो तूने मेरा कुछ नहीं है पर तू तो जानती है हम बाघ जानवरों को ही खाते हैं आए तू पहला शिकार है जो मुझे मिली है और मुझे भूख भी बहुत लगी है इसलिए मैं तुझे खाऊंगा गाय मुझे मत खाओ भैया मुझे मत खा तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं जो भाई तुझे ना खाऊं तो क्या खाऊं समझने की कोशिश कर मैं खास तू खा नहीं सकता आ, सो तो है और कोई जानवर आसपास है नहीं सो मैं तुझे ही खाऊंगा भैया मेरा बहुत नन्ना सा बछड़ा है लालू मैं उसे छोड़कर घास चरने आई थी वो वो मेरी जगह देखता होगा मैं घर नहीं लौटूंगी तो वो घबराकर रोएगा तुम तुम मुझे घर जाने दो मैं उसे दूध पिलाकर और समझा-बुझाकर लौट आऊंगी फिर, फिर तुम मुझे खा लेना फिर से तो तुम इन पहाड़ी लोगों की तरह बहुत sèdhì sàdhì lagtig ho per quei esment quei jaal to nè quei tu m'apne malic co sàth to nè lè ao'gi jo m'ujhe bandug se mar de nè bhaïa nè بالkul nè ben tu agar tum laut kar nahi aayi to main wahin tumhare ghar aakar tumhe aur tumhare bachde lallu dono चारी गाय दुखी मन से घर को चली उसे अपने बछड़े की चिंता सता रही थी वो सोच रही थी कि कल से मेरे बछड़े का ध्यान कौन रखेगा इसी चिंता में डूबी गाय घर पहुंची बेटा, आज जल्दी लोट आई मगर अभी जल्दी ही चली जाऊंगी कहा जाएगी माई ऐसा तो तो कभी नहीं करती आज लोट कर क्यों जाएगी <laughs> आज वापस जाना पढ़ेगा बेटा <laughs> वहाँ एक बाग मुझे खाएगा मैंने उसे वचन दिया है कि मैं जरूर लौट कर आऊंगी आखिरी बार तुझे देखने आई हूं भाई तेरे बिना मैं कैसे रहूंगा मैं भी तेरे चल रे खाली हो गए फिर आदत पड़ जाएगी नहीं, नहीं मैं भी तेरे साथ चलूंगा मैं तेरे साथ मैं चलूंगा भाई गाय और गाय ने काफी समझाया पर लालू माना नहीं आखिर दोनों जंगल की तरफ चल दिए यह क्या देख रहा हूं मैं अरे वाह लगता है गौरी अपने बच्छडे को भी साथ ले आई है, बड़ी बली गाए है, जैसे कहा था, वैसे ही जटपट लाट आई मामा प्रणाम है मामा प्रणाम, दू को ने बे, मुझे मामा प्रणाम कहने वाला मैं हूँ लालू है मेरा, है मेरा बच्छ क्या है तुमने तो कहा था कि तुम अकेली आओगी फिर इस बच्चे को क्यों लाई हो मैं तो मुझे ला ही नहीं रही थी मामा मैं खुद आया हूं मुझे मामा मत कह दुआ आया जो अपनी माई के साथ तुझे पता नहीं मैं उसे खाऊंगा पता है मैं इसीलिए आया हूं मैं अपनी माई के बिना नहीं रह सकता D medication. D beg canvi? D jo, ho, li, lalu. Tu apensia my mare Androidja 暂記? N seb crazy. No. Or, gori, tu també aные 큰 ник저 me sinpot ni? No. hanya. Nonака esto hai? D였습니다, com francэioriami. I ara-스atem resta-resa- leveling. नहीं खाऊंगा पर, पर क्यों तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का प्यार देखकर मेरा मन नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें खाऊंगा तुम असहाए गाए होकर भी अपने वचन की रख्षा के लिए मात के मूं में वापस आई तो क्या मैं इतना ताकत्वर बाग होकर उसरा शिकार नहीं खोज सकता जाओ तुम दोनों के प्राण छोड़े मैंने धन्यवाद भाग गया धन्यवाद मामा और अब तुम जंगल में जाकर जितनी जी चाहे घास खाओ कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा चल बेटा घर चल चल हेलो भाई बच्चा प्राण अभी आप सुन रहे थे कुमाऊँ की एक लोक कथा आलेख मधु जोशी भाग लेने वाले कलाकार कमला कुमारी चोपड़ा कीमती आनंद बेबी सुषमा और सतीश महाजन ध्वनि अंकन दीपक पांडे और आरसी मंचंदा निर्माण सहयोग वंदना निगम निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर एवं परियोजना निर्देशन डॉ एलजी सुमित्रा Thank uh you. -huh.